नमस्कार आप सुन रेड नाइनटी पॉइंट फोर एफ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों से बात कराते हैं तो आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ मुंबई से विकास रस्तोगी जी हैं जिनसे हम बात करेंगे तो आप सभी की तरफ से विकास जी का बहुत बहुत स्वागत है रमेश एंड मेरे सभी सुनने वालों को भी भारत पर्यटन की तरफ से इनक्रेडिबल इंडिया की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत है आपका और मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए विकास जी जैसा कि रमेश जी आपने कहा नाम तो मेरा विकास ही है क्षेत्रीय निदेशक के पद पर कार्यरत हूँ भारत सरकार के लिए जो कि हमारा यहाँ बम्बई में क्षेत्रीय कार्यालय है जो कि राजस्थान गुजरात गोवा महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भारत सरकार के लिए भारत पर्यटन को आगे बढ़ाने का कार्य करता है जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जैसे कि हम लोग पर्यटन की बात अगर करते हैं या टूर एंड ट्रैवल की बात आती है भारत देश में जैसे कि आप इस फील्ड में आए हैं तो भारत देश में जिस तरह की हम लोग प्लानिंग करते हैं लोगों को अच्छी अच्छी जगह पर ले जाने की तो उसमें अब तक जो नई चीज़ें जो इस दो तीन सालों में जो नई चीज़ें देखने को मिल रहा है वो कौन कौन सा हाँ जी ऐसा है कि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है पर्यटन एक ऐसा माध्यम है जो आप किसी भी व्यक्ति से किसी भी व्यवसाय से किसी भी उम्र से किसी भी स्थान से और किसी भी रुचि से यू नो you know, रिलेट कर सकते हैं तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है हम लोग पूरा कोशिश करते हैं कि केवल हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि जो भी पर्यटक आए उसको अच्छी सुविधाओं का हम दे सकें उसकी सुरक्षा भी हम प्रदान कर सकें और उसका जो एक्सपीरियंस है ट्रैवल का क्योंकि आप जानते हैं पर्यटन केवल एक ट्रैवल का एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को सुखद बना सके उसको इतना इंटरेस्टिंग बना दें कि मैं उसे ऐसा ना लगे कि भी मैंने कुछ मेहनत की तो वो विफल गई और उसको आनंद प्राप्त हो मैक्सिमम लोगों से संपर्क में आ सके हमारा ट्रेडिशन हमारा कल्चर हमारी जो पर्यटक स्थान हैं और केवल पर्यटक स्थान ही क्यों ना हमारे जो गांव हैं हमारे जो शहर हैं हमारी जो सभ्यता है हमारी जो यू नो विशेष यू नो वेरी यूनिक प्रोडक्ट्स हैं वो सब उनको चख सके उनका सेवन कर सके उनका अभास कर सके उनको छू सके और उनको देख सके अपने अपने तरह से तो ये हमारी कोशिश होती है एंड um, रमेश जी एक आपसे मैं थोड़ा सा बस क्षमा चाहूंगा कि मेरी हिंदी भाषा पे इतना ज्यादा वो नहीं है <laughs> कंट्रोल तो मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी बीच में बोलूंगा तो कृपया मुझे मैं उसके लिए माफ करें बेसिकली वॉट वी वॉन्ट टू डू इन द गवमेंट इज कि एवरी टूरिस्ट वेदर इंडियन डोमेस्टिक ट्रेवलिंग विद इन इंडिया चाहे वो विदेशी पर्यटक जो हमारे देश में आए उसको एक एक्सपीरियंस दे सके जिससे कि वो हमसे ज्यादा चुड़ सके और जिससे वो हमारे बारे में ज्यादा समझ सके क्योंकि एक अगर कोई टूरिस्ट हिंदुस्तान इंडिया भारत जिसको हम इनक्रेडिबल इंडिया कहते हैं अगर आता है तो हमारा ये उद्देश्य होता है कि सब लोग का उसमें कोई ना कोई फायदा हो पर्यटन से व्यवसाय मिलता है पर्यटन से आशाई जागती हैं पर्यटन से लोग जुड़ते हैं और इससे केवल एक दो तीन या चार व्यक्तियों का नहीं केवल होटल का या रेस्टोरेंट का या केवल आ, म, यू नो म, गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर का ही नहीं केवल रेलवे का नहीं मैं तो कहूँगा कि एक बहुत ज्यादा सेगमेंट है लोगों का जो तो इन सब चीजें से जुड़े हुए हैं जिन सब को फायदा मिलता है पर्यटक आता है तो खाना खाता है उसमें उसका कुछ पैसा है जो कि रेस्टोरेंट या होटल वाले को है, वो, की करता है, वो, कपड़ा है, वो की भी फायदा होता है वो एक टिकट खरीदता है और कोई प्राइवेट म्यूजियम देखता है तो म्यूजियम वाले को फायदा होता है तो इस तरह से बेसिकली हमारी कोशिश है की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जो पर्यटन की सुविधाएं है चाहे वो चाहे सड़कें हों चाहे हमारे हवाई अड्डे हों चाहे हमारे रेलवे स्टेशनस हों चाहे हमारे होटल हों चाहे हमारे रेस्टोरेंट्स हों चाहे हमारे सड़क पे जो सुविधाएं हैं जो रेस्ट हाउसेज हैं जो गेस्ट हाउसेज हैं जो टॉयलेट्स हैं जो वेंडर्स हैं, जो शॉपकीपर्स हैं इन सबों का भी हम थोड़ा किसी ना किसी रूप में इनको प्रोत्साहित करें और इनकी सुविधाओं को बढ़ाएं इसलिए हम भारत सरकार दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हम सारे स्टेट गवर्नमेंट्स यूनियन टेरिटरीज की तरह काम करते हैं और हमें तो बहुत खुशी है कि हमारे काफी श्रोता जो आज ये मेरा प्रोग्राम सुन रहे होंगे वो राजस्थान और गुजरात से हैं और मैं उनको साथ बताना चाहूंगा कि जो भी विदेशी पर्यटक या जो भी हिंदुस्तान अपना भारतीय पर्यटक आता है उसका एक उद्देश्य सबसे पहले होता है कि मैं राजस्थान देख के आऊँ वो इसलिए कि राजस्थान में कलर है राजस्थान में डेजर्ट है राजस्थान में वाइल्ड लाइफ है राजस्थान में कैमल्स हैं राजस्थान में फोर्ट्स और पैलेसेस हैं राजस्थान में पैलेस होटल्स हैं राजस्थान में कितने यूनिक हमारे लेक्स हैं राजस्थान में लेक पैलेस है राजस्थान में आप जो भी सोच सकते हो जो टूरिज्म प्रोटेक्ट में होना चाहिए वो सब कुछ है तो यही हमारी एक इच्छा रहती है मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको जैसे जैसे प्रोग्राम बढ़ता रहेगा मैं बताता रहूंगा विकास जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी काफ़ी अच्छा लग रहा होगा कि हमारा राजस्थान है और उसमें कितनी जो रंग बिरंगी चीज़ें हैं उसको आपने बहुत ही अच्छी तरह से शॉर्ट में बताया जैसे कि आम भारत में किसी भी क्षेत्र में कॉमन व्यक्ति को पूछते हैं तो राजस्थान क्या है बोलेंगे अरे यार वो कुछ नहीं बस रेती का एक घट है ऐसे लोग बोलते हैं लेकिन एक्चुअली में हम लोग जब दूसरे लोग जब यहाँ पर आते हैं तो उनको जो चीज़ें दिखाई देता है और वो चीज़ें जब हम जानने लगेंगे तो और भी खुशी हमको होगा तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम में और जैसे कि हम लोग विकास जी से बात कर रहे हैं विकास जी आपका इस फील्ड में आना कैसी हुआ बाई चांस या फिर सहयोग बताऊंगा सब लोग इसे समझे हमारे देश में टूरिज्म का तो स्कोप बहुत है लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारे एशियन गेम्स, गेम्स की वजह से काफी सारा डेवलपमेंट हुआ मैं दिल्ली शहर का रहने वाला हूँ दिल्ली में मैंने पढ़ाई की तो तब मैंने महसूस मैं किया कि काफी सारे होटल बनना शुरू हो गए थे सड़कें बननी शुरू हो गई थी सबसे पहली बार हमने दिल्ली में देखा की फ्लाईओवर नाम की एक चीज बनी गई जो कि मतलब पुल था जिससे कि ट्रैफिक को रेगुलेट किया जा सके पहली बार हमने देखा कि साइनबोर्ड बन गए जिसमें लिखा था कि अगर आपको छत्रसाल म्यूजियम जाना है तो कितना दूर और कितना किलोमीटर है जिसमें लिखा हुआ था कि अगर आपको रिंग रोड लेनी है तो आप सीधे हाथ को मुड़िए तो ये सब चीजें बहुत नहीं थी और लग रहा था कि देश में बहुत तरक्की हो रही है तो एशियन गेम्स का वो एक जिसे कैसा है नशा सबों पर छाया हुआ था टूरिज्म को प्रोत्साहन मिल रहा था हम उस समय जब स्कूल से निकले तो पता चला कि एक कोई ऐसा विषय होता है जिसे कहते हैं मैनेजमेंट। तो ये नई चीज़ थी लोग होटलों में काम नहीं करना चाहते थे लोग टूरिज्म को समझते थे कि ये तो कुछ है ही नहीं या तो इंजीनियर बनो या चार्ट अकाउंटेंट बनो या डॉक्टर बनो यही एक हमेशा मानसिक सोच रहती थी तो ऐसे समय में हमने डिसाइड किया कि टूरिज्म के बारे में तब इंटरनेट नहीं थी तो जो लोग थोड़ा बहुत बताते थे उसी पर हम आगे बढ़ते थे लेकिन हमने सोचा कि हम कुछ ऐसा करेंगे जो कि फ़र्क होगा तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने होटल मैनेजमेंट किया और होटल मैनेजमेंट के बाद इतने सारे होटल अडली इतने सारे होटल के कमरे चार सितारा पांच सितारा पांच सितारा डीलक्स कैटेगरी के, के होटल्स दिल्ली में आए तो होटल मैनेजमेंट किया उसके बाद काफी सारे वेरियस पोस्ट पे होटल और ट्रेवल इंडस्ट्री में भी काम किया एंड बाई चांस कुछ ऐसा मौका आया कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में हमने एग्जाम दिया और उसमें जब सिलेक्शन हुआ तो मेरी नियुक्ति भारत सरकार में पर्यटन मंत्रालय में हुई एस सहायक निदेशक के पद पर तो असिस्टेंट डायरेक्टर के लेवल पे ज्वाइन किया आज मुझे करीब तीस साल से ऊपर वर्षों का अनुभव है मैंने अपने देश में मंत्रालय में दिल्ली में हमारे जो विदेश में कुछ पर्यटक कार्यालय हैं वहाँ पे भी मुझे काम करने का मौका मिला और इस बहाने अपना देश घूमने का अपना देश को समझने का मौका मिला और मैं इस पर्यटक क्षेत्र से तब से ही जुड़ा हुआ हूँ जी विकास जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपका जुड़ना हुआ 1980 से लेकर आप जुड़े हुए हैं टूरिज़्म से और काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया कि किस तरह से इसकी शुरुआत हुई और भारत में धीरे धीरे करके किस तरह से इसका विकास होते जा रहा है और आज हम लोग आप सभी सभी के साथ में जो है इंटरनेट लेके ही लोग चलते हैं एंड्रॉयड फ़ोन से आ गए हैं लोग हर चीज़ को जो है बहुत ही जल्दी समझ लेते हैं और पहचान लेते हैं तो एक बहुत ही अच्छा चीज़ हुआ है जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि बहुत अच्छा ऊंचाई तक हम लोग जा रहे हैं इस टूरिज़्म में और एक बात और पूछना चाहूँगा जैसे कि हम लोग विदेश में या फिर भारत में कहीं घूमना चाहते हैं तो भारत में कौन कौन सी ऐसी जगह है जो बहुत ही पॉपुलर है टूरिज़्म के लिए उनके बारे में आपके हिसाब से कुछ जानकारी बताए हाँ जी पहले तो मैं अपने सुनने वालों को बताना चाहूंगा कि अगर देखें पूरे वर्ल्ड की ज्योग्राफी और वर्ल्ड की हिस्ट्री और वर्ल्ड की स्टैटिस्टिक्स हिसाब से तो भारत में बहुत ज़्यादा पर्यटक अभी भी नहीं आ रही जितना हमारा स्कोप है जितना हमारा पोटेंशियल है हम तो कमाल कर सकते हैं और मैं तो समझता हूँ कि कोई भी एक टूरिस्ट है जो उसका रिक्वायरमेंट है जैसा की मैंने कहा नो एवरी इंटरेस्ट एवरी रिलीजन एवरी एज एवरी यू नो कैटेगरी ऑफ यू नो टूरिस्ट उसको कुछ ना कुछ हमारे इस देश में मिल सकता है uh, मैं बहुत मैं खुशी से बताना चाहूँगा अपने सुनने वालों को कि 2015 में 8 मिलियन विदेशी पर्यटक हमारे देश में है एक समय ऐसा भी था केवल आज से पाँच छः साल पहले जब हम एक मिलियन टूरिस्ट के लिए तरस रहे थे लेकिन हमने एक मिलियन का फिगर पार किया दो मिलियन तीन मिलियन और चार मिलियन पांच मिलियन का भी हमने पार किया हम समझते थे कि पांच मिलियन भी बहुत बड़ी फिगर है लेकिन चूंकि सरकार ने काफी सारी नीतियां अच्छी अपनाई चूंकि विदेशी पर्यटकों के लिए जो देशी हमारे डोमेस्टिक ट्रैवलर हैं उनके लिए अच्छी हैं और इसलिए वह बढ़ावा मिलता जा रहा है 2014 में से लेके 2015 तक करीब हमारा जो फॉरेन टूरिस्ट अराइवल है एफटीए उसमें ही करीब करीब समझिए 10 सवा 10 प्रतिशत की ग्रोथ हुई है ये बहुत पॉजिटिव है और पर्यटन से केवल विदेशी लोग आते नहीं है हमारे देश को पर्यटन की आवश्यकता विदेशी पर्यटन अगर बढ़ेगा तो हमारे लोग हमारे लोग हमारे देश में लोग विदेशी ज्यादा आएंगे वो पैसा अपना खर्चा करेंगे जिससे कि हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलती है और फॉरेन एक्सचेंज टूरिज्म सेक्टर ही नहीं देश के लिए बहुत आवश्यक है और मैं अपने सुनने वालों को बताना चाहूंगा कि अः हमारे दो की जो फॉरन एक्सचेंज अर्निंग है वही करीब एक करोड़ अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के जीडीपी में इसका कितना योगदान है केवल इंप्लॉयमेंट ही नहीं देते हम विदेशी मुद्रा भी कमा के देते हैं ये तो रहा अब हमारा थोड़ा भारत पर्यटन का सवाल अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौन कौन सी चीजें इंटरेस्ट है पहले हमारे पास वायु की सेवा बहुत अच्छी नहीं थी रेल की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं थी रोड की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें जानकारी ही नहीं थी क्योंकि जानकारी लेने के लिए इंटरनेट नहीं था गूगल नहीं था सर्च एंजेंस नहीं थे पोर्टल डॉट कॉम नहीं था वेबसाइट्स नहीं थी तो लोग केवल विदेशी में रहते हुए या देश में रहते हुए थोड़े बहुत विज्ञापन थोड़े बहुत ट्रैवल एजेंट्स और थोड़ी बहुत अपने पर्सनल इंटरेस्ट और जानकारी से ही घूम पाते थे लेकिन अब जैसे जैसे ये सारे सोशल मीडिया इंटरनेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अवेयरनेस बढ़ती गई तो लोगों की जानकारी बढ़ती जा रही है और अब तो ऐसी ऐसी जगह है जो पहले केवल लोग सोचते थे कि राजस्थान है हिमाचल है हिमालिया है दिल्ली शहर है बॉम्बे शहर है जहाँ पे की बॉलीवुड की मूवीज होती हैं, जहाँ की कमर्शियल कैपिटल है इंडिया का या थोड़ा बहुत केरला को ही जानते थे लेकिन अब तो बहुत कुछ जानते हैं अब तो हमारे देश में क्या नहीं है आपको मैं बताना चाहूंगा कि वी आर द प्राउडेस्ट पीपल आई थिंक इन द वर्ल्ड वी एज इंडिया शुड अंडरस्टैंड की हमारा देश तो एक बहुत ही यूनिक एक बहुत ही इनक्रेडिबल प्रोडक्ट है आप ऊपर से शुरू कीजिए हिमालयास ऊंची ऊंची पहाड़ियां बर्फ से डकी हुई जो कि आपको मैं बताना चाहूंगा बगल में है अगर आप वो ठंडी वायु और ठंडी शीतल लहरें देखना चाहती है अगर आप वो हाई आल्टीट्यूड मोटरेबल रोड देखना चाहते हैं अगर आप अट्ठारह हजार फीट पे गाड़ी से जाना चाहते हैं जो की सबसे बड़े और ऊंचे हमारे ट्रैवल मोटरेबल पासेस हैं अगर आप वो वादियाँ देखना चाहते हैं वैलीज देखना चाहते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स करना चाहते हैं और अपना कल्चर जो बहुत ही उन्हीं के देखना चाहते हैं तो हिमालय से कीजिए थोड़ा नीचे आएंगे तो प्लेन्स में आ जाएंगे वहाँ पे हमारी नदियाँ हैं वहाँ पर प्लेन्स हैं फोर्ट्स हैं पैलेसेज हैं हमारे वाइल्ड लाइफ रिसोर्ट्स हैं और इंडिया तो बहुत बहुत भाग्यशाली है।, है हमारे पास हाथी है हमारे पास गेंडे हैं हमारे पास इतने सारे जानवर हैं मोर देन टू टॉप Level of mammals, more than 450 of our own birds, birds इसके अलावा है हमारे पास आपको बताना चाहूंगा कि लोग अफ्रीका जाते हैं उन्हें जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि शेर हमारे पास है गिर का जो वाइल्ड लाइफ एरिया है वो हमारे पास है जो हिंदू मतलब पूरे दुनिया में आखिर के शेर बचे हैं वो केवल इंडिया में आपको में आपको फॉरेस्ट मिलेंगे जो के नाम से जाना जाता है हमारा नेशनल एनिमल है टाइगर आप अगर देखना चाहते तो हिंदुस्तान में आइए वो सब आपको सेंट्रल इंडिया में मिलेगा प्लेन से आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको डेटन प्लेटो मिलेगा यहाँ पे क्या जो है मौसम अलग अलग है इन में आपको हिल स्टेशन में मिलेंगे आपको आप देख लीजिए माउंट आबू जैसा एक हिल स्टेशन है तो वो आपको राजस्थान में मिलेगा और ऐसे सैकड़ों हमारे पास है चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे आप नीचे तमिलनाडु आ जाइए चाहे आप केरला चले जाइए चाहे आप महाराष्ट्र में आ जाइए ये आप सब इसका आनंद ले सकते हैं थोड़ा सा आप देखेंगे वेस्ट में तो आपको डेजर्ट मिलेगा डेजर्ट में आपको हमारे कैमल्स मिलेंगे हमारे फोर्ट्स मिलेंगे हमारे पैलेसेस मिलेंगे हमारे कलरफुल लोग मिलेंगे ट्रेडिशन मिलेंगे कल्चर मिलेंगे खाना कितना फर्क आप थोड़ा और नीचे आ जाइए तो आप महाराष्ट्र में और आंध्रा में मिलेंगे सब जगह आप जैसे जैसे बढ़ेंगे 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर बढ़ते तो भाषा बदल जाती है 50 या 100 किलोमीटर बढ़ेंगे तो लोग का पहनावा बदल जाता है आप थोड़ा सा 50 या 100 किलोमीटर बढ़ेंगे तो पढ़ने का माध्यम बदल जाता है आप ये सोचिए कि कहाँ पे आपको अट्ठारह ऑफिशियल लैंग्वेजेस मोर देन टू हंड्रेड मिलेंगे ये ब्यूटी है मेरे देश की आप तीन घंटे में आप ऊपर से शुरू कीजिए और नीचे पहुंचेंगे तो आपको बीचेस मिलेंगे आपको इतना सारा ओशन मिलेगा आपको आइलैंड्स मिलेंगे टापू मिलेंगे ये एक वैरायटी है ये एक डाइवर्सिटी है और मेरे ख्याल यही वजह है कि आप अपने चार दिन पाँच दिन छह दिन दस दिन एक हफ्ते में आप हिंदुस्तान का कुछ भी छोटा सा एरिया देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि मुझे एक उम्र नहीं मुझे दो तीन जन्म लेने पड़ेंगे पूरा अपना देश देखने के लिए। ये हमारी ब्यूटी है यही हमारा कल्चर है और खैर आगे जैसे जैसे, जैसे प्रोग्राम बढ़ेगा तो हो सकता है मैं थोड़ा बहुत और जानकारी आपसे <laughs> विकास जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जैसे की आपने भारत का जो टूरिज्म है उसकी पूरी जो विशेषता है आपने अपने शब्दों के माध्यम से बहुत ही सुंदर हिमालय की छोटी से लेकर कन्याकुमारी तक आपने सब चीजें बताई हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं एक और बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे कि हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है वो किस तरह से टूरिज्म को प्रमोट करती है उनके क्या रूल एंड रेगुलेशंस हैं हाँ जी ऐसा है कि जहाँ तक हमारे भारत सरकार का प्रश्न उठता है जैसा की मैंने आपको कहा हमारा मेन उद्देश्य रहता है की हम देश विदेश से पर्यटकों को हिंदुस्तान ला सके अपने देश में जो हमारे डोमेस्टिक टूरिज्म हैं जो हमारे विदेशी पर्यटक हैं उनको अच्छी सुविधाएँ दे सकें इसलिए हमारा मेन उद्देश्य रहता है पॉलिसी मैटर्स हम पॉलिसी डिसाइड करते हैं कि भी किस जगह कैसा टूरिज्म बढ़ाना है क्या हम अपने एनवायरनमेंट से तो खेल नहीं रहे क्या हम किसी और चीजों को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे तो वो पॉलिसी मैटर है हमारा वो हम डिसाइड करते हैं इसके अलावा हम प्लानिंग करते हैं कि आज पांच साल के हमें कहाँ पे पहुंचना है आज से दस साल बाद हमें कहाँ पहुंचना है क्या हमें होटल बढ़ाने हैं क्या हमें रेस्टोरेंट्स बढ़ाने हैं क्या हमें सड़कों को इम्प्रूव करना है क्या हमें हाँ अपने आर्कोलॉजिकल सर्वे के जो साइट्स हैं उनको बेहतर बनाना है क्या हमें हाँ इंटरनेट की फैसिलिटी सब जगह देनी है जो पर्यटकों के काम आ जाए हम सेफ्टी और सिक्योरिटी पर्यटकों को कैसे दे सकते हैं जो ये जो सारी पॉलिसी मैटर्स हैं ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है ये सब हम करते हैं इसके अलावा कुछ हम काम रेगुलेटरी करते हैं रेगुलेटरी का मतलब है कि एक विदेशी पर्यटक आता है या एक आजकल हमारा देशी सैलानी भी जाता है तो उसके विचार आना चाहिए दिमाग में कि भाई दो सितारा होटल क्या है कि एक दो सात सितारा होटल अगर मैंने शिमला में देखा या मैंने अगर आबू रोड में देखा या अगर मैंने कच्छ में देखा तो क्या उसकी फैसिलिटीज बराबर है तो इसलिए हम वो रेगुलेटरी काम करते हैं जिसे हम कहते हैं इसके अलावा एक ट्रेवल एजेंट है उसकी सुविधा ही बिल्कुल ठीक होनी चाहिए तो हम उनको रेगुलेट करते हैं इसके अलावा हम बेड एंड ब्रेकफास्ट एक बड़ा यूनिक हमने पॉलिसी निकाली है जिससे की हर सैलानी को एक मौका मिले कि, कि किसी वो परिवार के साथ रह सके आप अंदाजा लगाइए कि अगर कोई केरला का परिवार आज आपके राजस्थान या आपके माउंट ऑबु में आता है तो एक वो माउंट ऑबु के परिवार के साथ घर में रह सकता है। वो उनका रहन सहन महसूस कर सकता है वो उनका कल्चर उनका ट्रेडिशन देख सकता है और कितना ही अच्छा होगा कि अगर वो किसी फेयर फेस्टिवल किसी अच्छे यू नो ऐसे समय आ जाए जब कोई लोकल प्रथा वहां पर फॉलो की जा रही हो कोई लोकल ट्रेडिशन को वो देख सके तो ये सारा जो रेगुलेशन का काम है ये हम करते हैं इसके अलावा मैंने आपको बताया और प्रोडक्ट डेवलपमेंट बड़ा जरूरी है है हम ऐसा डेवलप करते हैं कि भी एडवेंचर टूरिज्म वाइट वाटर राफ्टिंग है तो उसके लिए कोई जगह आइडेंटिफाई करें उसके लिए कोई सुविधाएं बनाएं जहाँ पे आप इसका आनंद उठा सकते हो जहां सेफ्टी और सिक्योरिटी की भी पॉलिसी हो जहाँ पे प्रॉपर जेटिज हो अब एक नई चीज हम आजकल देख रहे हैं कि पर्यटन तो बहुत विचार तरीका है एक नया पर्यटन में जहाजों से हिंदुस्तान आना शुरू हो रहे हैं तो उनके लिए क्या फैसिलिटी होनी चाहिए वो शिप कहा आके रुकेगा वो लोग कैसे उतर के अपना कस्टम क्लियरेंस कराएंगे या कोई हवाई अड्डे पे आता है तो हाईवे अड्डे पे सुविधाएं होनी चाहिए इमिग्रेशन की कस्टम्स की मेडिकल की तो इस टाइप के जो सारी चीजें हैं वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आते हैं इसके अलावा हम इंसेंटिव देते हैं हम चाहते हैं कि हमारा जो पर्यटन के लोग हैं जो भागीदार हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ट्रैवल एजेंट्स हैं टूर ऑपरेटर्स हैं, होटेलियर्स हैं ट्रांसपोर्टर्स हैं जो बाकी सारे लोग इस व्यवसाय से और इस पर्यटन के माध्यम से जुड़े हैं इन सबों को कोई ऐसा इंसेंटिव भी दिया जाए कि ये पर्यटन को और बढ़ावा दे ये अपनी सुविधाएं और बढ़ाएं, तो हमने बीच में एक स्कीम निकाली थी कि हमारे पास तो नहीं होता रईसरी ऐसे भी पर्यटक है जो की एक लिमिटेड बजट पे ट्रैवल करते हैं तो हमने इंसेंटिव दिया कि भी वन स्टार एंड टू स्टार होटलों को बढ़ाया जाए देश में तो उनके लिए इंसेंटिव निकाला स्टेट गवर्नमेंट को भी इंसेंटिव दिए कि आप अगर पर्यटन के इस पर्टिकुलर सेगमेंट को बढ़ावा देंगे तो आपको हम यही सुविधाएं देंगे तो ये इंसेंटिव का काम हम करते हैं हम ये भी कोशिश करते हैं कि हमारे जो ट्रैवल इंडस्ट्री के लोग हैं एजेंट्स हैं ऑपरेटर्स हैं ये विदेशों में जाके भारत के प्रोग्राम्स बनाएं भारत की आइटेनिटीज बनाएं भारत में जाके बताएं कि जी आप माउंट आबू जाइए आप राजस्थान जाइए आप गुजरात जाइए आप सिक्किम जाइए आप मणिपुर जाइए और उसके प्रोग्राम निकालें तो हम उन एजेंट्स को प्रोत्साहन देते हैं जो कि इंसेंटिव्स के अंदर आता है इसके अलावा एक बहुत बड़ा चीज है अगर आपको दो मिलियन पांच मिलियन आठ मिलियन पर्यटकों को केटर करना है तो उसके लिए होटल बढ़ेंगे उसके लिए गाड़ियाँ बढ़ेंगी उसके लिए रेलवे स्टेशन बढ़ेंगे उसके लिए इमिग्रेशन का स्टाफ बढ़ेगा उसके लिए हमारे जो सर्विस के प्रोवाइडर्स हैं वो बढ़ेंगे तो ये जरूरी है कि उनको ट्रेन किया जाए उनको आना चाहिए कि अपना काम कैसे करते हैं क्योंकि पर्यटन का काम केवल एक नॉर्मल काम नहीं है इसमें एक बहुत ह्यूमन टच चाहिए आज के जमाने में बहुत टेक्निकल चीज है ये केवल एक्सपीरियंस के बारे में एक चीज है केवल एक एक्सपीरियंस या तो बहुत अच्छा हो सकता है या बहुत खराब हो सकता है अगर अच्छा एक्सपीरियंस होगा तो वही पर्यटक अपने चार लोगों को बताएगा और चार लोगों से आठ लोगों को पता चलेगा और ज्यादा ज्यादा लोग आएंगे लेकिन अगर एक ही पर्यटक के साथ हमने एक भूल कर दी एक चुप कर दी और हमने उसे प्रोफेशनली हैंडल नहीं किया तो वही उसका एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा तो मैन पावर डेवलपमेंट बड़ा जरूरी है इसलिए भारत सरकार की तरफ से हमारे टोटल इस समय बयालीस ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनको हम इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट बोलते हैं जहाँ पे हम लोग को होटेल में काम करने की ट्रेनिंग देते हैं ये एक बी का प्रोग्राम है इसके अलावा केवल यही नहीं कि होटल में बड़े पदों पे लोग काम करते हैं छोटे पदों पे भी काम होता है रेस्टोरेंट्स में भी लोग काम करते हैं हम चाहते हैं तो उनके लिए हमने फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट बनाए हैं ऐसे नौ फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट हैं जिनको भारत सरकार अपने तरफ से चला रही है जहाँ पे हम लोग को कुकिंग करना घर का होटल में जो रूम्स का काम करना है उसके बारे में सिखाते हैं फ्रंट ऑफिस रिसेप्शन के काम सिखाते हैं इसके अलावा हम ट्रैवल ट्रैवल ट्रेड में भी को ट्रेन करते हैं। एक अच्छा एजेंट जो-जो जो-जो समझदारी होनी चाहिए, वो है की भारत सरकार वी आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सो वी ट्राई टू कॉपरेट वी ट्राई टू कॉर्डिनेट वी ट्राई टू असिस्ट वी ट्राई टू वर्क इनर्जी स्टेट गवर्नमेंट्स जैसे राजस्थान पर्यटन है जैसे कि महाराष्ट्र पर्यटन है जैसे कि उड़ीसा पर्यटन है जैसे कि सिक्किम पर्यटन है ये सारे इनके अपने पर्यटन के कॉर्पोरेशन से हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में तो हम इन लोग के साथ काम करते हैं इनको प्रोत्साहन देते हैं इनको हम फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देते हैं हमारी काफी स्कीम्स हैं जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स हो जो टूरिज्म प्रोजेक्ट हों जिससे की इन देशों और इन इन स्टेट्स में भी पर्यटन का विकास हो तो ये एक तरह से ब्रॉडली मैं बता सकता हूँ ये है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म काम कर जी विकास जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बहुत ही विस्तार से बताया कि इस तरह से सरकार काम करती टूरिज़्म पर वो आपने बताया है तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं बहुत समय हो गया है एक छोटा सा ब्रेक का टाइम हुआ है तो मैं चाहूँगा कि ब्रेक में हम लोग कुछ गीत सुनाते हैं तो आपको मुंबई में रहते हैं तो किस टाइप के गीत पसंद है थोड़ा सा एक आध गीत के बारे में बताइए <laughs> ऐसा है कि आपने अच्छा फ्रंश पूछा लेकिन मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट है मैं तो मैं सब तरह के गीत पसंद करता हूं लेकिन अगर आप मेरे से दिल से पूछे हैं तो मुझे अपने भारत से रिलेटेड अपने देश से रिलेटेड गीत ज्यादा पसंद है 26 जनवरी और 15 अगस्त पे जो चलते हैं वो मेरे प्रिय हैं लेकिन ऐसी बात नहीं है म्यूजिक इज अ वे ऑफ लाइफ और हम तो बहुत बहुत uh, मतलब जैसे कहेंगे कि वी आर ब्लेड हमारे देश में तो इतने फोक डांसेस इतने फोक आर्ट इतना फोक म्यूजिक इतने तरह पे इंस्ट्रूमेंट्स इतने सारे ट्रेडिशनल इतने सारे क्लासिकल डांसेस और क्लासिकल म्यूजिक है कि एक अंबार है एक जन्म जन्म नहीं सैकड़ों चाहिए इन सबों का आनंद प्राप्त करने के लिए तो मैं आप पे छोड़ता हूं। जैसा कि कुछ भी आपको पसंद है आप कृपया उसे चलाएं जी विकास जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपको गीत जो है देशभक्ति का बहुत अच्छा लगता है तो हाल ही में इसी साल हमने छब्बीस जनवरी को शायद या पंद्रह अगस्त को हमने एक अ... कॉन्टेस्ट किया था और उसमें से एक बंदा जो है यहाँ का लोकल बंदा वो एक क्लासिकल और वेस्टर्न म्यूजिक को मिक्सअप करके एक बहुत ही सुंदर गीत तो उन्होंने गाया था देश मेरा देश मेरा भारत सोने की चिड़िया तो आइए उसी गीत को हम लोग सुनते हैं यहाँ का लोकल टैलेंट को भी हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं इसके माध्यम से तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही खूबसूरत अभी आबू रोड का ही बनाया हुआ है और उस गीत को हम लोग सुनते हैं आप सुना हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियोमोथ बन नाइन्टी पॉइंट पर विशेष मुलाकात और हमारे साथ विकास की है जिनसे हम बात कर रहे हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं आप सुना है रेडियो वन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो नस्कर रहो ये तो सोने की चिड़िया देश है मेरा वे रंगीला ये तो सोने की चिड़िया केसरिया साफा बंदे चोरा छेल छबीला देखो देश है मेरा से कहा है देश को की चिड़िया देश है वो नगरिया प्राचीन नगरियाल से कहा है देश को आ सोने की चिड़िया देश मेरा वे रंगी लाइये है वो नगरिया उछिड़ियारे रे जा रहे रे I'm just a stranger.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 खून पसीना सब एक किया अपनी जान तो क्या? ये दिल भी दिया कबूल नजरों में गिर के वायदा है क्या है और कुछ ऐसा जिसमें खुशी हो सकता चलो उठो आखे खुल अपनी जो सो रहे है राहों में चलो उठो एक एक कदम तुम ही हो बोला खुम चिड़े आ रे a jaare uchhdiya re a jaare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 नमस्कार दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और विकास जी हमारे साथ हैं इंडियन टूरिज्म के बारे में बातें हो रही हैं और बहुत ही डिटेल में बातें हमको सुनने को मिल रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है विकास जी का जो एक्सपीरियंस है उनके शब्दों से पता चल रहा है कि वो हर चीज़ को कितने विस्तार से बताते हैं शायद आप सुन रहे होंगे तो आपको आज पूरी तरह से पता चलेगा कि सरकार और टूरिज़्म तरह से काम करता है और कितना बड़ा इनका एक बहुत बड़ा सेटअप है जहाँ पर हर छोटे बड़े जो भी हमारे रेलवे स्टेशंस है बस स्टैंड्स है इसके आसपास में जितनी भी लोग काम कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं उन सभी लोगों से कैसे जुड़ा हुआ है देश विदेश किस तरह से काम कर रहा है इन सारी बातों को आज आप जानेंगे विकास जी के द्वारा तो आइए फिर से एक बार विकास जी का बहुत बहुत स्वागत है और एक सवाल मेरा ये रहेगा कि हम लोग जैसे कि बात करते हैं पब्लिक सिटी और मार्किटिंग की तो टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए देश विदेश में किस तरह से मार्केटिंग का काम होता है आ, हमारे भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय की तरफ से आ, हमारा आ, मकसद है कि केवल देश ही नहीं विदेश में भी हम अपने भारत पर्यटन का प्रचार करें आ, पूरी कोशिश ये रहती है कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए और इंफॉर्मेशन सब को पहुंचाई जाए कि ये देश कितना इंक्रेडिबल है ये देश कितना अतुल्य है और इसलिए हम प्रिंट माध्यम से भी काफी पब्लिसिटी करते हैं हमने आपने हमारा सुना होगा एक इंक्रेडिबल इंडिया कैंपेन आपने देखा होगा कि हमारे ब्रैंड एम्बेस हैं हम पर्यटन से रिलेटेड पर्यटन से जुड़ी हुई टेलीविजन पे दिखाते हैं इंटरनेशनल मीडिया पे दिखाते हैं और इसके लिए हम एडवर्टीजमेंट्स निकालते हैं और हम कोशिश करते हैं कि अपने नए नए प्रोडक्ट्स खैर नया तो कोई प्रोडक्ट ऐसे नहीं कह सकते हम हैं क्योंकि है, हिंदुस्तान में तो हर चीज नहीं है लेकिन हम चाहते हैं कि कभी अपने आईलैंड को प्रमोट किया जाए कभी अपने कल्चर को प्रोमोट किया जाए अपनी अपने को किया जाए, कभी अपने क्वीन को प्रोमोट किया जाए कभी अपने हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट किया जाए कभी अपने यूनिक एडवेंचर स्पोर्ट्स है रिवर राफ्टिंग है रिवर क्रूजिंग है स्क्यूबा डाइविंग है कयाकिंग है इनको प्रोमोट किया जाए कभी कभी अपने वाइल्ड लाइफ को प्रमोट करते हैं तो हम अपने जो यूनिक वाइल्ड लाइफ के एरियाज़ हैं उनके बारे में निकालते हैं हम ट्रैवल इंडस्ट्री से जाके मिलते हैं हम ट्रैवल एजेंट से जाके मिलते हैं कि जो आप अपने प्रोग्राम बना रहे हो जो अपनी आइटेनरी बना रहे हो जो आप बाकी पर्यटकों को, को ले आ रहे हो आप हिंदुस्तान में आके ये सब कुछ कर सकते हो और भी हमारा पांच दिन का पैकेज है ये हमारा दस दिन का आइटेनरी है ये हमारी दो हफ्ते की आइटेनरी है और आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा की हिंदुस्तान तो इतना यूनिक है कि हमारी एवरेज लेंथ ऑफ स्टे जो एक विदेशी पर्यटक की है आज अगर देखें तो वो 28 दिन है तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग कितना इंटरेस्ट लेते हैं ये जरूर है कि वो आएंगे हफ्ता दस दिन के लिए लेकिन वो ओवरस्टे कर जाते हैं लेकिन ये बढ़ता जा रहा है क्योंकि इतना कुछ है जो आप कर सकते हो इतनी चीजें हैं जिसका आप आनंद उठा सकते हो तो ये हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम टीवी की फिल्म्स बनाते हैं टीवी पे अपना प्रचार करते हैं ये केवल विदेश में ही नहीं होता ये हम हिंदुस्तान में भी करते हैं अपने देश में भी करते हैं इसके अलावा हम आउटडोर ब्रांडिंग करते हैं हम बसों पे अपना प्रचार करते हैं कि जो नॉर्मल एक बस से चलने वाला यात्री है वो भी हमारे देश के बारे में जाने ये जरूरी नहीं है कि हर लोग बहुत हाई या लग्जरी या हाई एंड टूरिस्ट होते हैं हम ट अपना ब्रांड करते हैं तो ये सब तरह के जो भी आजकल माध्यम है जो कि मार्केटिंग जो भी ब्रांडिंग के जो भी पब्लिसिटी के इंटरनेट के थ्रू राइटिंग के थ्रू एडवर्टीजमेंट चाहे वो प्रिंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो वो सब करते हैं हमारे चौदह कार्यालय हैं जो विदेशों में स्थित है हमने कोशिश की है कि पूरा अमेरिका पूरा यूरोप ऑस्ट्रेलिया का रीजन साउथ ईस्ट एशिया का रीजन साउथ एशिया का रीजन अफ्रीका का रीजन इन सबों को अपने इन चौदह कार्यालयों से कवर करें क्योंकि हम चाहते हैं कि हम वहां के जो ट्रैवल ट्रेड है, जो के जो पर्यटन के रिलेटेड कार्य लोग आएगी। तो हम इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं हम जो विदेशी हमारे एम्बेसीज हैं जो हमारे विदेशी काउंसिलेट्स हैं हम इनसे जुड़ते हैं क्योंकि तो अगर हमारी सेनर्जी नहीं होगी तो वीजा की बार प्रॉब्लम सोल्व करनी है आपने मेरे से पहले एक प्रश्न किया था कि आप क्या इंसेंटिव देते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले चार साल में बहुत स्टेप अच्छा स्टेप भारत सरकार ने लिया है और वो है, इसको हम कहते है, पहले है वीजा ऑन अराइवलिकले कोई भी व्यक्ति देता था पंद्रह दिन बीस दिन एक महीना तक परेशान रहता था और फिर उसको जाके वीजा मिलता था बहुत बार अपने शहर या अपने गाँव में इंडिया की एम्बेसी नहीं होती थी हाई कमीशन नहीं होता था काउंसिलेट नहीं होता था तो वो किसी और शहर में जाना पड़ता था लेकिन अब सरकार ने बहुत कर दिया। अब आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं आपको ऑनलाइन इमिजिएटली एक्सेप्ट जाएगा बहत्तर घंटे में कि आपका वीजा एक्सेप्ट हो गया आप वो प्रिंट आउट निकाल लीजिए प्रिंट आउट निकाल के आप हवाई जहाज पकड़िए और हमारे किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहां पे वीजा वीजा ऑन की फैसिलिटी है आप आ जाइए तो आपको वीजा में परेशान जो पहले होते थे वो लेने की जरूरत नहीं है तो ये हम करते हैं इसके अलावा मीडिया कैंपेन्स करते हैं आपने अतुल्य भारत या इनक्रेडिबल इंडिया आई एम श्योर मुझे जरूर है कि आपने कहीं ना कहीं देखा होगा सुना होगा कोई इश्तिहार देखा होगा कहीं रेडियो या टीवी पे हमारी कोई फिल्म तो हम इंक्रेडिबल क्यों है इंक्रेडिबल इसलिए आज तक हमने जितने लोगों से मिले हमने जितने ही लोगों से पूछा चाहे वो देशी हो चाहे वो विदेशी हूं चाहे वो हमारे इंडस्ट्री के काम करने वाले लोग हों कि क्या आप भारत को डिस्क्राइब कर सकते हो क्या आप इंडिया टूरिज्म को डिस्क्राइब कर सकते हो तो सबों की आपका खाना बहुत अच्छा है कोई कहता जी वाइल्ड लाइफ तो बहुत यूनिक है इंडिया की इतने सारे नेशनल पार्क है गुजरात में देख लो राजस्थान में देख लो मध्य प्रदेश में देख लो आसाम में देख लो तमिलनाडु आंध्रा में देखो कोई सी जगह देख लो आप सब जगह वाइल्ड लाइफ है कुछ लोग कहते हैं जी आपका हैंडीक्राफ्ट बहुत अच्छा लगता है हमें लेकिन हैंडीक्राफ्ट भी इतना यूनिक है आप मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप केवल 200 300 किलोमीटर किसी भी दिशा में चले जाइए इस देश में इतना इनक्रेडिबल है कि आपको केवल वहां पे डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट मिलेगा लोग कहते हैं जी लोग बड़े अजीब से हैं आपके कहीं जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी विदेश में आ गए कहीं जाते हैं तो जी डिफरेंट टाइप के लोग है पहनावा डिफरेंट है ऐसी और लोगों ने कहा जी आपके यहाँ तो बहुत रईस लोग हैं आपके यहाँ तो पैलेसेस है आपके यहाँ फोर्ट्स है कोई कहता है जी आपके यहाँ गरीबी भी है कोई कहता है देखा ट्रैक्टर चल रहे हैं और आपने तो रॉकेट भेज दिए ऊपर और सैटेलाइट आप लॉन्च करते हो और आप तो टेक्नोलॉजी है और आप तो सब बनाते हो कहते जी हमने आपके शहर में आपके गांव में गए थे शहर में गए थे देश में गए थे तो हमने देखा उसी सड़क पर बैलगाड़ी भी चल रही है जी, पे तो जानवर भी ऐसे घूमते रहते हैं और वहाँ पे रोड बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी घूमते हैं तो कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाया कोई कहता जी हम चाहते हैं तो हमें लगता है कि हम तो दो साल पीछे चले गए क्योंकि जो दो साल पहले ट्रेडिशन थी वही मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न साइंस के साथ है आप विदेश में चले गए कहते जी आपका जो अगर डॉक्टर हैं तो सारे हिंदुस्तानी हैं यहाँ पे विदेशों में जो काम कर रहे हैं इंजीनियर हैं तो जी वो हिंदुस्तान से आते हैं काम करने वाले दीजिए हिंदुस्तान से आते हैं तो इतना वैरायटी मिली इतना डाइवर्सिफिकेशन मिला कोई हमें समझा नहीं पाया लेकिन किसी ने कहा कि दिस इज वॉट मेक्स इंडिया टूली इंक्रेडिबल तो ऐसा हुआ कि ये इंक्रेडिबल इंडिया एक क्वनेज हो गई की आप इंडिया इज सो इंक्रेडिबल की इंडिया में कुछ भी हो सकता है इंडिया में इतने यूनिक एक्सपीरियंसेस हैं इंडिया इज सो इंक्रेडिबल तो ये जो इंक्रेडिबल इंडिया कैंपेन है हमने लॉन्च किया ये भी हम करते हैं जो कि हमारा पब्लिसिटी एंड मार्केटिंग का टेक्निक है हम एयरलाइंस के साथ काम करते हैं आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज की तारीख में जो भी मेजर इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं चाहे वो लुफ्तानसा ब्रिटिश एयवेज एलिटालिया यूरोपियन एयरलाइंस हैं जो हमारे मडल ईस्ट के एयरलाइंस हैं एहतियाद है एमरेट्स है एयर अरेबिया है फ्लाई दुबई है गल्फ एयर है यू नो एयरवेज है कतार एयरवेज है आप अफ्रीका में चले जाइए यूथोपियन एयरलाइंस है साउथ अफ्रीकन एयरलाइंस है कीनिया एयरलाइंस है आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाइए तो वहां की क्वान्टस है आप नीचे आ जाइए तो बांग्लादेश है नेपाल है मतलब जिस देश की आप सोचेंगे मेजर सारी एयरलाइंस किसी न किसी रूप में किसी न किसी कनेक्टिविटी किसी न किसी माध्यम से हमारे देश में केवल एक जगह नहीं सब जगह तो, तो ये सब हम काम करते हैं एंड इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है कि हम ट्रैवल इंडस्ट्री और एयरलाइन के साथ काम करते हैं जिससे की हम अपनी पब्लिसिटी और मार्केटिंग कर पाए जी विकास जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से मार्केटिंग होता है आ, सरकार की तरफ से टूरिज़्म के लिए क्या क्या कुछ नई चीज़ें हो रही हैं और कितना वैरायटी ऑफ चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में आपने बताया है तो हम लोग जैसे कि बात करते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में क्योंकि आजकल जो है बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलता है और ये नीड हो गया है कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हम लोग जाते हैं तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बहुत ही ज़रूरी होता है तो टूरिज्म में इन चीज़ों को कैसे हम लोग देखते हैं और क्या कुछ हो रहा है इसके बारे में देखिए ऐसा है कि अगर एक भी गलत खबर एक भी गलत कोई इंसिडेंट हो जाता है उससे पूरा इंडस्ट्री सफ़र करती है एक मैसेज चला जाता है कि भी ये जगह सेफ नहीं है ये जगह बच्चों के लिए ठीक नहीं है ये जगह बुजुर्गों के लिए ठीक नहीं है ये जगह लेडीज के लिए ठीक नहीं है तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो ये है कि हमारे मंत्रालय की तरफ से पर्यटन मंत्रालय की तरफ से हमने एक सेफ एंड ऑनरेबल टूरिज्म पॉलिसी निकाली है इसके माध्यम से जो भी अप्रूव स्टेक होल्डर्स हैं चाहे वो ट्रेवल एजेंट हो टूर ऑपरेटर हो होटल हो कोई भी इस हो जो हमसे अप्रूवल लेता है जो रेगुलेटरी हमारी अप्रूवल्स हैं हम उनको चाहते हैं कि वो अपने सारे एम्प्लॉयज़ को इसकी इम्पोर्टेंस समझाएं कि आप केवल गैस की ही चिंता ना करें आप अपने एम्प्लॉयज़ का भी ध्यान रखें अगर लेडी एम्प्लॉयज़ हैं तो उनके टाइमिंग्स के बारे में उनका ध्यान रखें कोई अगर इंसिडेंट होता है तो उसे रिपोर्ट करें तो ये तो है सेफ एंड ऑनरेबल टूरिज्म जो कि हमारी मैंडेटरी स्कीम है इसके अलावा हमने एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर निकाली है जो कि चौबीस घंटे चलती है हफ्ते में सात दिन चलती है साल में तीन दिन 24 घंटे अवेलेबल है जिसको हम कहते हैं टूरिस्ट हेल्पलाइन फ्री नंबर पे बात कर सकते हैं कोई समस्या है तो इमिजिएटली हमारा एक ऐसा सेंट्रल एरिया है जहाँ पे ये कॉल रिसीव की जाएगी और वो इमिजिएटली आपको मदद किसी ना किसी रूप में कोर्डिनेट करके आपको मुहैया कराने की कोशिश करेंगे ये सबसे अच्छी बात आपको मैं बताऊंगा कि ये हेल्पलाइन हमारी इस समय बारह भाषाओं में है हम चाहते हैं कि इन बारह भाषाओं को भी बढ़ाया जाएगा हिंदी इंग्लिश अरेबिक रशियन फ्रेंच जर्मन इटालियन स्पैनिश जापानी कोरियन चाइनीज और पोर्चुगीज भाषा में अभी उपलब्ध है, लेकिन अब इसमें हम बढ़ रहे हैं अब इसमें बाकी पर्यटक तो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और इसके अलावा हमने सारे ही स्टेट गवर्नमेंट सारे ही जो कि हमारे स्टेक होल्डर्स है उनसे रिक्वेस्ट किया है यूनियन टेरिटरीज को बोला है कि आप एक टूरिस्ट पुलिस का फॉर्मेशन करिए ये टूरिस्ट पुलिस का काम है कि जो पर्यटक स्थल है जैसे कि अगर कोई उदयपुर आता है जोधपुर जाता है माउंट आबू आता है या गुजरात में सपोज मान के चलिए कि वो किसी टूरिस्ट पर्यटक स्थल पे जाता है तो वहां पे ये पुलिस का होना बहुत आवश्यक है ये ये स्पेशल ध्यान रखेगा कि भाई एक टूरिस्ट को अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व किया जाए ये हम मना नहीं कर सकते कि हमारे देश में बेगर्स का प्रॉब्लम है लोग भीख मांगते हैं पर्यटकों को परेशान करते हैं हम ये मना नहीं कर सकते हमारे डाउट्स और हमारे लोग मिसबिहेव करते हैं कभी कभी चीट भी करते हैं लेकिन ये एक यूनिवर्सल फेनोमेना है ये तो अगर आप रोम जाएंगे या पेरिस जाएंगे आप कैरो जाएंगे और मैं तो कहता हूँ आप फ्रैंकफर्ट और एमस्टर्डम में जाएंगे या कहीं और न्यूयॉर्क भी जाएंगे ये सब होता है सब जगह पर्यटकों से थोड़ा सा एडवांटेज उठाने की कोशिश की जाती है लेकिन ये हमारा उद्देश्य है कि ये जो पर्यटक पुलिस है ये इसका केवल रोल ये रहेगा कि पर्यटक स्थलों पर मौजूद है काफी सारे स्टेट से इंट्रोड्यूस करती है काफी सारे जगह हो रही है तो ये एक हमारा है इसके अलावा हम एक काम और करते हैं सेफ्टी के लिए जो लोग आते हैं उनको डूज एंड डोंट्स हम इशू करते हैं एक छोटी सी पुस्तिका है उसमें लिखा हुआ है कि भी आपको कैसे बिहेव करना चाहिए हिंदुस्तान में आप ये थोड़ा ध्यान रखिए आप ये थोड़ा चेक कीजिएगा आप इस फोन पे डबल चेक कीजिएगा अगर आपको है तो केवल लोगों से अगर आपको चाहिए तो केवल तो सारी प्लस उसमें इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर ये सब एक वेलकम कार्ड हम जो पर्यटक आजकल विदेश से हवाई के माध्यम से आते हैं हवाई यात्रा करके उनको हम एक किट देते हैं और उस किट में ये दिया जा रहा है और एक बहुत ही अच्छी एक नया स्टेप हमने कदम उठाया है भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय की तरफ से जो कि बहुत जल्दी ही शुरू होने वाला है जिसमें कुछ छोटे अमाउंट रकम होगी कि इमेजिएटली ऑन अराइवल जैसे ही कोई विदेशी पर्यटक अपना इलेक्ट्रॉनिक टूरिस्ट वीजा लेके हमारे देश में भारत में आएगा तो उसको वेलकम किट में सिम कार्ड भी मिलेगा सो so दैट राइट फ्रॉम द फर्स्ट मिनट पहला कदम जैसे उसने हमारे देश में रखा उसके पास एक सिम कार्ड होगा कि जरूरत पड़े तो वो फोन भी कर सकता है तो ये सारे कुछ एक चीजें हैं जो कि हमने सेफ्टी और सिक्योरिटी को उद्देश्य इनको एड्रेस करने के लिए इंट्रोड्यूस जी विकास जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे सबसे ज्यादा ये वाला चीज अच्छा लगा कि आप एक वेलकम किट के साथ साथ एक सिम देंगे ताकि वो लोगों को यहाँ आते ही वो बातचीत करना शुरू करें क्योंकि कई बार होता है की टूरिस्ट विदेश से आते हैं और इंडिया में फिर वो बात करने के लिए बड़ा मुश्किल होता है उनको पहले तो फिर सिम कार्ड ही लेना पड़ता है और उसके लिए दो चार दिन उनको घूमना पड़ता है तो ये एक अच्छी बात आपने बताया और इसको जल्दी से जल्दी अगर आप अप्लाई करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इससे कम हो सकती हैं जो दुविधा होती है टूरिस्ट को वो कम हो सकता है तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए फिर से एक छोटा सा ब्रेक का टाइम हो गया है तो मैं चाहूँगा कि एक और गीत हम लोग सुनते हैं बहुत ही खूबसूरत गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो रेडियो माधु वन नाइनटी पर विशेष मुलाकात और हमारे साथ विकास जी इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजा रहे हैं टूरिज्म पर किस तरह के काम हो रहे हैं उस पर बात कर रहे हैं तो आइए आगे और देखते हैं कि किस तरह की बातें टूरिज्म के साथ जुड़ी हुई हैं, इको फ्रेंडली क्या है या टूरिज्म में और क्या नई चीजें होने वाली हैं, किस तरह से भारत देश को प्रमोट किया जा रहा है वो सारी बातें हम सुनेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप सुन रहे हैं रेडियो माधुन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो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 सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी है, है। स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और हमारे साथ विकास जी जुड़े हुए हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं तो आइए बात करते हैं अब टूरिज्म के बारे में बातें चल रही है तो भारत की जो सभ्यता है भारत का जो नेचर है उसमें हम लोग इको फ्रेंडली सिस्टम को कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं और उसके लिए टूरिज्म में क्या क्या पॉलिसीज़ बनी हुई पॉलिसी उसके बारे में बताइए ऐसा है कि जो पर्यटन है बहुत ही डेलिकेट एक्टिविटी है अगर कम पर्यटक आते हैं तो तो ठीक है लेकिन अगर एक पर्टिकुलर जगह में पर्यटक ज्यादा आ जाएं तो उससे कुछ नुकसान भी हो सकते हैं एटलीस्ट वातावरण को तो नुकसान अवश्य होता है ये कूड़ा हो सकता है ये गंदा पानी हो सकता है ये बाकी की जो वहाँ की एक तरह से इंक्रोचमेंट ऑन नेचर हो सकता है उसके माध्यम से हो सकता है कंस्ट्रक्शन बढ़ जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर अननेसेसरीली अनरेगुलेटेड बन जाता है तो इससे नुकसान होता है यही सी उन सबों को देखते हुए और स्पेशली अपने बीचेस को साफ रखना हमारी एक ह्यूज कोस्टलाइन है हमारा सारे तरफ नदियां हैं खूब सारे समुद्र हैं और इनके बीचेस को इनके इनके वाटर को और बाकी जो पॉल्यूशन लेवल है बाकी जो हमारे सीवेज है एफुलेंट्स है जो हमारा गार्बेज है इन सब को देखते हुए एकको टूरिज्म पॉलिसी भारत सरकार ने बनाई है हमने अपने सारे स्टेक होल्डर्स को ये मैंडेट्री किया है कि ये इको टूरिज्म पॉलिसी अपनाएंगे जिससे की कोशिश करेंगे की एनवायरमेंट को हम खराब ना करें और जो हमारा टूरिज्म बढ़े वो एक सस्टेन्ड मैनर में बढ़े एक जो हमारा है कैरिंग कैपेसिटी के उसकी हमने सर्वेस कराए हैं हमने कोशिश की है जानने की कि भी कैरिंग कैपेसिटी के क्या है कितने पर्यटक एक समय में में सकते हैं एक दिन में कितने हमें आवश्यक हैं कितने हम अलाउ कर सकते हैं तो वो सारी सर्वेस करके वो सारी रिसर्च करके हमने किया है हमने जैसे आपको मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि होटलों में हमने कंपलसरी कर रखा है की आपको रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करना पड़ेगा अगर पानी है केवल कंस्ट्रक्शन कर दोगे तो पानी का वाटर टेबल नीचे नीचे गहरा होता जाता है पानी की कमी होती है तो हमने कहा है है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो जो भी बारिश का पानी है, उसे कैसे वापस धरती में डाला जाए इसकी कोशिश करो हमने सोलर यूज को बढ़ाने की कोशिश की है हमने ये कोशिश की है कि जो ऐसे बड़े उद्योग है एक होटल टाइप के जहाँ पे काफी लोग आते हैं काफी पानी की खर्चा होता है पानी खराब भी बहुत होता है क्योंकि नहाने से पानी निकलता है किचन से पानी निकलता है बाकी जगह से जो पानी यूज होता है उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना आवश्यक है एस टी पी जिससे की वो जो गंदा पानी है उसका कोई ना कोई रिसाइकल करके री, कर री हो सके तो ये इस टाइप के सारे स्टेप्स लिए हैं हम ये अलाउ नहीं करते और हम पूरे जो हमारी एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट है हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के नॉर्म्स है हम उनको फॉलो करते हैं जिसमें से एक है कोस्टल रेगुलेशन जोन सी आर जेड तो हम कोशिश करते हैं कि 500 मीटर तक अगर कोई हमारी हाई टाइट लाइन है कोई हमारा बीच है तो वहां पे हमारा कोई भी कंस्ट्रक्शन हमारे टूरिस्ट के या किसी और के नहीं होनी चाहिए आप होटली बना सकते आप टेंटी बना सकते आप इस टाइप का उद्योग नहीं लगा सकते तो ये सारी कॉन्शियसनेस है हम टाइम टाइम सेमिनार करते रहते हैं हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इको फ्रेंडली पॉलिसीज अपनाओ इको फ्रेंडली मटेरियल यूज करो आप लोकल ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करो कि हमारी नेचर को खराब नहीं हो हमारा जो गाइड हमारी जो पॉलिसी है कि आप अगर कूड़ा करते हो तो अपना कूड़ा वापस लेके आओ आप अगर एडवेंचर पे किसी हाइकिंग पे किसी ट्रैकिंग पे किसी वॉक पे किसी माउंटेन क्लाइंबिंग पे किसी रॉक क्लाइंबिंग पे या किसी स्कीइंग पे या किसी और टाइप की एक्टिविटी करते हो तो ये मैंडेटरी है कि भी आप प्लास्टिक की बोतल आपको अपनी वापस लानी पड़ेगी आपको कूड़ा अपना खुद ही स्वयं लाना पड़ेगा आप वहां पर नहीं छोड़ सकते तो ये सारी इको टूरिज्म की पॉलिसीज हैं जो भारत सरकार बहुत ही बहुत ही जैसे कहते हैं एंड रेगुलरली फॉलो करती है नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा टूरिज्म के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग आने वाले एपिसोड में करेंगे लेकिन अभी कार्यक्रम के अंतिम छोर पे हम लोग पहुँचे हुए हैं तो आ, मैं चाहूँगा विकास जी एक बहुत अच्छी बात जो एक्सपीरियंस आपको बहुत मेमोरी आपके मना एक यादगार पल है वैसे बहुत सारे यादगार पल आपके जीवन के होंगे टूरिज़म के साथ आप हमेशा आपको घूमना होता है आप देखने के लिए जाते भी होंगे वो सारी चीज़ें करते हैं कुछ ऐसी चीजें हैं जो जो बहुत बहुत ही ही आकर्षणमय भारत देश में में एक आपको टची किया हो उस प्लेस के बारे बताइए ऐसा है कि ये तो सबसे आपने मेरे से मुश्किल प्रश्न किया है अगर आप मेरे से कहते हैं कि कोई सा एक एक्सपीरियंस मेरे साथ तो सैकड़ों एक्सपीरियंस हुए हैं पिछले काफी वर्षों से मुझे मौका मिला कि मैं अपने देश को ही देख पाऊ और मैं काफी जगह गया लेकिन ऐसा कोई पर्टिकुलर एक्सपीरियंस एक नहीं कह सकता क्योंकि ऐसे तो सैकड़ों हैं, लेकिन एक खूबसूरती है जो मुझे लगती है जो मैं आपसे अपने ही शब्दों में कोशिश करूंगा कि आपको समझा पाऊ और वो ये है कि एक अपनापन एक प्यार एक बहुत छोटी सी समझ और एक ऐसा महसूस करने वाली बात क्योंकि मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है तो मैं अपना एक्सप्रेशन पूरा दे नहीं पा रहा लेकिन ए फीलिंग ऑफ वॉर्म ए फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड ए फीलिंग ऑफ वननेस ये मुझे हिंदुस्तान में मैं जहाँ पे भी क्या वहां मिली चाहे वो केरला हो चाहे वो असम हो चाहे वो मेघालय हो चाहे वो सिक्किम हो चाहे वो राजस्थान हो मैं जब लोगों से मिला मैं जब ने रूरल लोगों से मिला जो मैंने डेली की उनकी दिनचर्या देखी चाहे वो छोटा सा काम करते हों लेकिन जो प्यार वो देते हैं जिस आ, मतलब जिसे कहते हैं ना कि जितने वेलकमिंग नेचर के हैं कितनी वॉम हमारे लोगों में हैं इसका मैं आ, मतलब इसका डिस्क्रिप्शन या डिस्क्राइब नहीं कर सकता और ये हमारे जितने भी विदेशी लोग आते हैं जितने भी देशी लोग आते हैं उन्होंने कभी महसूस नहीं की ये बात उन्होंने हमेशा ये कहा कि पहले दिन तो जरूर हमें लगा कि हम कहाँ आ गए पहले दिन तो हम जरूर परेशान हुए पहले दिन तो हमने जरूर देखा कि कितनी कि सारी डायवर्सिटी कैसे एक जगह हो सकती है मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं सौ डेढ़ सौ भाषाएं एक समय एक जगह देख सकता हूँ मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने सारे लोग अंग्रेजी बोलते हैं इस देश में कहते हैं मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं डेली अगर चार चार बार का खाना खाता हूं तो मेरा चारों खाना डिफरेंट होता है उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आज से 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दूर जाता हूं तो भाषा बदल जाती है लोगों की वेशभूषा बदल जाती है लेकिन फिर भी जो सबसे यूनिक चीज है जो मैंने आपको बताया कि आप किसी भी प्रांत में चले जाए किसी भी दिशा में चले जाए किसी भी शहर में चले जाए किसी भी गाँव में चले जाए किसी भी कस्बे में यू विल बी वेलकम्ड I think that is आई very unique part of India, and that's why we call it Incredible India. जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और वक्त हो गया है गुड बाय कहने का जाते जाते मैं कहूँगा एक छोटा सा एक line message message के तौर पर आप बताइए राजस्थान और गुजरात के काफ़ी लोग सुन रहे हैं और आने वाले समय में और भी बहुत सारी बातें आपसे करनी होगी मुझे अच्छा लगा आपसे बातें करके क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ा नॉलेज है टूरिज्म के बारे में उसको एक एक शो में कंपाइल करना बहुत मुश्किल है बहुत सारे एपिसोड बनाने होंगे तो मैं चाहूंगा और अब तो गुजरात में इतना कुछ हो रहा है कि हमारे देशी सैलानी बहुत आ रहे हैं हमारा रन का जो फेस्टिवल है हमारे जो काइट फेस्टिवल है हमारा जो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है हमारा जो गीर फॉरेस्ट है हमारे एशियाटिक लाइन है और जो हमारी गुजरात की खुशबू है मिट्टी की खुशबू वो बड़ी यूनिक है राजस्थान तो इतना ज़्यादा ब्लेसड है कि मैं बता नहीं सकता चाहे पहाड़ हों चाहे रेत के टीले हों चाहे हमारे कैमल्स हो फोर्ट्स एंड पैलेसेस हो हमारे महाराजाज हो हमारी लग्जरी ट्रेन्स हो हमारा बड़ा यूनिक खाना हो हमारे पहनाव हो हमारा कलबेलिया डांस हो हमारे जितने सारे ट्राइबल लोग हैं हमारा इतना कुछ है लेकिन मैं एक ही हिसाब से कहूँगा कि अगर पर्यटन को बढ़ावा देना है तो हमें सब लोग का करना करना पड़ेगा, environment का करना पड़ेगा, nature का का जो जो लो लोग काम कर रहे हैं, हैं, इस जुड़े हैं से उनका करना पड़ेगा, जो पर्यटक आ रहे हैं, उनका और ज्यादा अच्छा स्वागत करना पड़ेगा और ये हम सब कुछ कर सकते हैं एक अच्छा एक्सपीरियंस देखे सफाई करके अपने पर्यटक स्थलों में सफाई रखें हम वहां पे जाके अपने नाम नहीं लिखें दीवारे खराब नहीं करें अगर हैं तो तो उसके बारे में बताएं। अब तो एक एप भी निकाल दिया है भारत भारत सरकार ने, जिसे स्वच्छ का एप कहते इन की चीजें रिपोर्ट करें इंटरेस्ट लें और अपने जो एरिया है जहां पे हम रहते हैं उसके पर्यटक स्थल को अपना समझे अपनी ड्यूटी समझे कि इसको ध्यान रखना इसके बारे में कुछ इम्पोर्ट import, अगर इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम बता सकते हैं यू नो कंसर्न अथॉरिटीज़ को उसका रिपोर्ट करें अगर कोई गलत काम हो रहा है कोई अगर गाइड या कोई अगर बेगर या अगर कोई डाउट या अगर कोई व्यक्ति किसी पर्यटक को चाहे वो देशी हो चाहे वो विदेशी हो परेशान कर रहा है तो उसमें थोड़े सा कोशिश करें कि ऐसा ना हो अगर हम अपने इस एक्सपीरियंस को अपने अपने छोटे से एरिया में अपनी छोटी सी कैपेसिटी में भी निभा पाएंगे तो मुझे जरूर यकीन है कि एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हम अपने लिए और अपने जो हमारे जो गेस्ट हैं ये तो सब हमारे अतिथि हैं इनके लिए बहुत अच्छा बना सकते हैं जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया विकास जी बहुत ही अच्छी बातें आपने टूरिज्म पे बताया और भी आने वाले समय पे आपसे हम चाहेंगे कि इस तरह की बातें हो और लोगों तक पहुँचे तो आज के लिए बस इतना ही और जाते जाते मैं कहूँगा आपका फिर से एक बार रेडियो मधुबन की टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और हमारे सभी श्रोताओं को कहूंगा की आने वाले समय में और भी हम लोग एपिसोड इस तरह के आपको सुनाएंगे और आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा राजस्थान की मिट्टी के बारे में इतनी खूबसूरत बताने के लिए विकास जी को फिर से एक बार धन्यवाद और कहते हैं कि सपना देखो और उसे पूरा कर दिखाओ अपनी तमन्नाओं के पर फैलाओ चाहे लाख मुसीबतें रास्ता रोके तुम्हारा उम्मीदों के सहारे आगे बढ़ते जाओ आगे बढ़ते जाओ तो चलिए दोस्तों आप सभी खुश रहें मस्त रहें और भारत देश की महिमा गाते हुए जीवन का आनंद उठाए ऐसी शुभ के साथ मुझे और विकास जी को दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रिड मत वन सुनते रहो नमस्कराते रहो